पत्रावली 114 कुमारी मेरी हेल को लिखित द्वारा श्रीमती बैगली एनिस्काम 31 अगस्त अट्ठारह प्रिय बहन मद्रास के लोगों का पत्र कल के बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट में प्रकाशित हुआ था मैं उसकी एक प्रति तुम्हारे पास भेजना चाहता हूँ तुमने इसको शिकागो के किसी समाचार पत्र में देख देखा होगा मेरा विश्वास है कि कुक एंड संस के यहाँ मेरी कुछ डाक होगी मैं यहाँ कम से कम आगामी मंगलवार तक रहूँगा इस दिन मुझे यहाँ एनस्कवाम में भाषण करना है कृपया कुक के यहाँ मेरी डाक के संबंध में पूछताछ करो और उसे एनिसक्वाम भेज दो मुझे तुम्हारा कुछ दिनों तक कोई समाचार नहीं मिला मैंने कल मदर चर्च को दो चित्र भेजे हैं आशा है कि तुम उन्हें पसंद करोगी भारत के डाक के लिए मैं चिंतित हूँ सबके लिए प्यार के साथ तुम्हारा सदैव स्नेही भाई विवेकानंद पुनश्च चूँकि मैं यह नहीं जानता था कि तुम कहाँ हो कुछ अन्य वस्तुओं को जो तुम्हारे पास भेजना चाहता था नहीं भेज सका विवेकानंद